प्रिय भाई शांतात्मानंद जी अन्य सन्यासी वृंद एवं उपस्थित भक्त वृंद कल हम लोगों ने श्री राम कृष्ण देव के जीवन के संबंध में थोड़ा सा विचार किया था आज माँ के संबंध में थोड़ा सा विचार आपके सामने रखने की चेष्टा करूंगा आज का अभियुक्त तो विज्ञान का है और विज्ञान के विकास में दो मुख्य स्तंभ हमें दिखाई देते हैं एक तो किसी भी घटना का युक्तिपूर्ण विचार और इसी के लिए इसीलिए विज्ञान कहीं एक ही परिणाम या आविष्कार या सिद्धांत पर नहीं रुक जाता तो और उसका सूक्ष्म विश्लेषण करता जाता है और इसीलिए हम देखते हैं कि विज्ञान निरंतर विकसित होता हुआ दिखाई देता नहीं तो उसके तो चमत्कारिक फल तो हम देखते ही हैं और उस चमत्कारिक फल को देख के यदि विज्ञान सोचे वाह मैंने बहुत कुछ उपलब्ध कर लिया अब यही तो विज्ञान का विकास नहीं होता धर्म के क्षेत्र में भी इस प्रकार से युक्तिपूर्ण विचार हमारी वैदिक परंपरा रही है परंतु आज अधिकांश धर्म मत मानो जो थोड़ी सी उपलब्धि हुई उसी में अटक के रह जाते हैं दूसरी बात जो दूसरा स्तंभ को विज्ञान में दिखता है वह उसका विश्व विश्वजनीन रूप मानो कहीं एक विज्ञान का कोई सिद्धांत किसी एक जगह निकला तो ऐसा वो लोग नहीं कहते कि ये यहीं पर निकल सकता है मानो विश्व के किसी भी कोने में उन्हीं परिस्थितियों में हो सकता है उपकरण बदल जाए परंतु परिणाम निकल सकता है एक ही प्रकार का धर्म के क्षेत्र में भी वैदिक परंपरा में तो रहे ही ये बात परंतु आजकल अधिकांश धर्म मत मानो ये कहते हैं कि सिर्फ हमारे ही धर्म में ये बात हमारे ही जो धर्म के गुरु थे उन्होंने ही मानो या अपने जीवन में पाया उसके बाद कोई नहीं पा और इसके लिए धर्म का विकास बहुत कुछ हमें ऐसा लगता है कि कहीं कहीं अटक से जाता है इसीलिए उपनिषद आप देखें विधान के उपनिषद अलग अलग हैं माना अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने जीवन में उस सत्य को अनुभव करने के प्रयोग किए प्रयोग की विधियां भी अलग, अलग अलग विचारों की रही है परंतु जो परिणाम जो निकला सबका एक सत्य और इसीलिए वह सत्य मानो आत्मा ही ब्रह्म है यह सत्य सभी ने मानो स्वीकार किया है सिद्ध किया और इसीलिए आज के युग में मानो स्वामी विवेकानंद जी इसीलिए वेदांत का प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं उनके गुरु भाइयों को भी पहले पहले थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि श्री रामकृष्ण देव की बात स्वामी जी क्यों नहीं करते हैं, वेदांत की बात क्यों करते हैं? मानो वेदांत वह सिद्धांत है वेदों में ऋषियों के नाम जरूर फैल पर ऋषियों की व्यक्तित्व की मुख्यता नहीं है वहाँ वह वा सिद्धांत की मुख्यता है जिस प्रकार से विज्ञान में वैज्ञानिक के नाम का महत्व तो नहीं है पर सिद्धांत की क्योंकि वह सत्य है और इसीलिए स्वामी जी वेदांत मानो पहले वह सिद्धांत और इस सिद्धांत की प्रयोगशाला कहाँ हैं विज्ञान में तो हमें एक प्रयोगशाला दिखाई देती है इस आध्यात्मिक जो ये है विज्ञान इसकी प्रयोगशाला है हम स्वयं मनुष्य ही इसकी प्रयोगशाला है और हम देखते भी हैं श्री राम कृष्ण के रूप में हमें तो एक अद्भुत प्रयोगशाला दिखाई देती है इसीलिए जब स्वामी जी वेदांत का व प्रचार करते हैं मानव वह सिद्धांत की बात पहले समझाते हैं यदि सिद्धांत समझ में आ जाएगा तो श्री राम कृष्ण देव का जीवन भी समझ में आ जाएगा और इसीलिए तो श्री राम कृष्ण देव कहा भी करते थे कि मैंने एक साचा तैयार कर दिया है मानो इस प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार प्रयोग कर दिए हैं अपने अपने जीवन के अनुकूल तो अपने को उसको ढाल सकते मानो अपने जीवन की प्रयोगशाला में अध्यात्म का प्रयोग करके तुम उसको मेरे जीवन से मानो उसकी तुलना करके मिलान करके उसकी सत्यता परख सकते हो वैदिक काल में हम देखते हैं ऋषियों ने प्रयोग किए और उन्होंने पाया कि हमारे दुखों का अंत कैसे हो क्योंकि मनुष्य तो वही आनंद चाहता है दुख का अंत चाहता है तो उन्होंने कहा स्वेता स्वतर में आप पढ़ते हैं यदा चर्मवत आकाशम वेस्ट मानवा इन्हें आकाश को जब चमड़े के समान मनुष्य लपेटने में समर्थ हो सकेगा तदा देवम अभिज्ञा दुख से अंत तो भविष्य तब बिना देवता अर्थात परमात्मा को जाने उसका दुख का अंत हो जाएगा अब आकाश को चमड़े की तरह लपेटने का सामर्थ कब होगा विज्ञान का हम कह नहीं हो सकते होगा कि नहीं होगा यह कह नहीं सकते मानो यह हमारे सामने एक प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में प्रयोग करके देखा हो तो हमें ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है कि वैदिक काल के ऋषि लोगों में यह सामर्थ रहा होगा आज के हमारे इस युग में क्या हम भी इस प्रकार से उस सत्य को जान सकते हैं और जब श्री राम देव कहते हैं कि इस कलयुग में अन्नगत प्राण है तब तो हमें और भी लगता है कि भाई हो सकता है उस वैदिक काल के ऋषि लोग अन्न नहीं खाते थे कुछ और ऐसा कुछ खाते थे जिससे उनके भीतर वह सामर्थ्य होगा पर हम तो देखते हैं इस युग में भी श्री राम कृष्ण देव तो वही अन्न खाते थे जो हम खाते तो फिर इस श्री राम कृष्ण देव के वचन का क्या अर्थ है इसीलिए वह कहते थे कल में अन्नगत प्राण है इसलिए नारदी भक्ति बहुत सहज उपाय है मनुष्य के लिए अभी से थोड़ा सा उस वैदिक परंपरा से ही समझने की चेष्टा करेंगे क्योंकि साधारण दृष्टि से तो ऐसा लगता है कि हम चूंकि अन्न खाते हैं इसलिए हमारे भीतर वह सामर्थ्य नहीं है हमारे प्राण अन्न पर ही निर्भर करते हैं वैदिक परंपरा में इस पर विचार किया गया था उन्होंने या कल्पना कहे या कुछ कुछ अनुभव से भी कि यह सारी सृष्टि जो है पंच तत्व से बनी हुई है और वे पंच तत्व वे कहते हैं कि पृथ्वी वायु जल तेज और आकाश ये पांच तत्वों से सारी पृथ्वी सारी ये जो सृष्टि दिखाई देती है या इन पांच तत्वों से बनी हुई है और इन तत्वों के भी गुण हैं, जो पृथ्वी तत्व है उसका गुण है गंध जो वायु तत्व है उसका गुण है स्पर्श जो जल तत्व है उसका गुण है रस जो तेज है गुण है उसका गुण है रूप यानी हमारी दृष्टि और आकाश का गुण है शब्द मानो सुनना अब जब सारी यह सृष्टि पंच तत्व से बनी है तब हमारा शरीर तो सृष्टि से बाहर का नहीं है तो हमारा सृष्टि भी हमारा शरीर भी इन पंच तत्वों से बना हो परंतु हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में यह पृथ्वी का ही अंश होगा उन्होंने कहा कि ये जो स्थूल हम देखते हैं स्थूल इस पृथ्वी इसमें वह पंचीकरण की उन्होंने रचना बस कल्पना की कि आधा भाग पृथ्वी का है और बाकी जो आधे भाग में चार इसके हिस्से करें तो चार हिस्से में बाकी चार तत्व हैं वैसे ही स्थूल जल जो दिखते हम देखते हैं इसमें 50 प्रतिशत जल का तत्व है और बाकी 50 प्रतिशत में दूसरे तत्व ऐसे ही स्थूल मानो ये सारे जो हमारे सामने दिखाई देते हैं ये हमारे सामने दिखाई देते हैं तो उन्होंने कल्पना की कि जब पांच इन तत्वों से हमारा शरीर भी बना है तो हमारे शरीर में ये पांच तत्व भी होने चाहिए और इसीलिए उन्होंने पंच कोष की कल्पना की कोश जन हम साधारणतः हमें ऐसा लगता है कि आवरण के रूप में हम जैसे कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर और दूसरा कपड़ा पहन ले तो ऐसा आवरण जैसे पर यह कोष की कल्पना उस प्रकार से नहीं है क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं कि हमारे शरीर के ऊपर जल अलग हो निधर पृथ्वी पृथ्वी हो ऐसा नहीं है यह मानो इसकी कल्पना करें कुछ इस प्रकार से मानो जल हम लें जल में दूध मिला दें तो दूध क्या ऊपर ही ऊपर रहेगा दूध पूरा मिल जाता है तो जल भी है दूध भी है इसमें सब उसमें, उसमें मान लीजिए थोड़ी शक्कर मिला दें तो मिठास सिर्फ ऊपर रहे कि सब जगह पर रहेगी उसको मानो अब गर्म करें तो क्या गर्मी सिर्फ एक ही जगह रहे कि, कि पूरी फैल जाएगी और आकाश अर्थात स्थान तो सब जगह है इसमें भीतर अवकाश सब है इसी प्रकार ये जो पांच पंचखोष हमारे भीतर कल्पना की गई तो पृथ्वी के अंश से जो पंचकोश का भाग बना वह सबसे स्थूल है उसको कहा गया अन्नमय कोश मानो उसमें पृथ्वी का अंश 50 प्रतिशत है और बाकी के अंश मानो जात पर 50 प्रतिशत उससे सूक्ष्म कल्पना की गई कि प्राणमय कोश उससे भी सूक्ष्म कल्पना की गई मनोमय कोष की उससे भी सूक्ष्म कल्पना की गई विज्ञानमय कोष मनोतेज से बना हुआ मन जो मनोमय कोष जल से बना हुआ प्राणमय कोष वायु से बना हुआ और अंत में है आनंदमय कोश मानो वह सबसे सूक्ष्म है पर यहीं पर रुक नहीं गया है इससे सबसे सूक्ष्मतम है मानो वह चैतन्य वह आत्मा जिसे हम परमात्मा कहते हैं उसी का मानो यह धीरे धीरे स्थूल प्रकाशित होता गया स्थूल रूप वही आत्मा मानो आकाश के रूप में स्थूल रूप से प्रकाशित हुई आनंद मय कोश में फिर मानो उसके बाद विज्ञान मय कोश के रूप में तेज के रूप में प्रकाशित हुई ये सब इस प्रकार से विचार किए गए उपनिषदों में और उसके बाद मान लो वह मनोमय कोश फिर प्राणमय कोश और फिर अन्नमय कोश अब जो गुण है पृथ्वी का गुण उसी से हमारे भीतर में सुगंध गंध के लिए नाक निकल आई ये ज्ञानेन्द्रिया जो हम बोलते हैं जिनको उसके बाद प्राणमय कोश स्पर्श है उससे शरीर में स्पर्श करने की क्षमता आई मनोमय कोश उससे हमारी रसना बन गई जिसे हम स्वाद लेते हैं रस लेते हैं उसके बाद विज्ञान मय कोश उससे हमारी ये आंखें जिसे हम रूप देख सकते हैं दृश्य देख सकते हैं और आनंदमय कोश शब्द उसी से सुनने के लिए हमारे खान बन गया मानो ये सारे ज्ञानेंद्रिया माने हमारे हमारे जीवन में उन प्राण उन कोशों के गुणों को हमारे भीतर में मानो संचारित करते अब जब श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि इस युग में अन्यगत प्राण है अप्राण जो है हमारे भीतर में वो कल्पना की गई कि पंच प्राण है सारे शरीर के भीतर में रक्त का प्रवाह भोजन का प्रवाह सारे ये जो प्रक्रिया भीतर होती है ये वायु के द्वारा होती है इसीलिए पांच प्राणों प्राण करके मानो अलग अलग क्रिया के लिए उनका नाम दे दिया गया अब यह जो गति जो है ये मानो प्राण में कोष जो है गति देता है अब श्री राम कृष्ण देव जब कहते हैं कि अन्नगत प्राण मानो जो प्राणों की गति है वह स्थूल देह की ओर हुई है इसीलिए वह जो प्राण है प्राणमय कोश, वह मन को भी खींचकर कर देह के स्तर पर ले आता है विज्ञानमय कोश, अर्थात वह बुद्धि का कोश भी है बुद्धि को भी वह देह के स्तर पर ले आता है और आनंदमय कोष को भी देख के स्तर पर ले आता है आज हम देखते भी हैं आज सारा चिंतन मनन सब कुछ देख के सुख के लिए मन भी कत्ना करना चाहता है देख के सुख की बुद्धि भी विचार करती है देख के सुख की देह अर्थात इंद्रियों के सुख की बात और हम देखना भी चाहते हैं वैसा ही देह के संबंध में सुनना भी चाहते हैं देह के संबंध में मानो ऐसी स्थिति आज के मनुष्य की है और इन सबसे सूक्ष्मतम है वह आत्मा का प्रकाश उसको हमको अनुभव करना है अब सोच लीजिए कैसी विकट स्थिति है सारा आनंद सुख हम इसी देह के केंद्रित करके ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि परमात्मा का सुख मिले आत्मा का सुख मिले तो ये कैसे संभव हो यह तभी संभव हो सकता है जब प्राणों की गति को हम उलट दें मानो अन्नमय को से उठाकर उस ईश्वर का चिंतन करें जिससे उसकी ओर मन में मन भी जाए मन बुद्धि भी जाए और आनंद भी ईश्वर में मिल सके प्रसंसार इंद्रिय सुख हमको तो देह की ओर की खींचती रहती है इसलिए एक पद्धति राजयोग के रूप में पतंजलि के मन ने नेहा पर राजयोग में वह साधना दिखाई गई कि किस प्रकार से मन का निग्रह करके प्राणों की मानो उनका प्राणायाम करके उस गति को हम ऊर्ध्व बनाते जाए परंतु वह इतना आसान तो नहीं है उसके लिए एक तो नियमित जीवन चाहिए नियमित आहार चाहिए और गति यदि हो तो मन की गति ऐसा है मन क्योंकि देह का आकर्षण इतना प्रबल है कि हम कभी यदि जोर करके मन को उठा भी दें तो देह उसको खींच देता नीचे मानो देह सुख के लिए फिर हमारा वही हमारे जीवन में जो उत्थान पतन जो हम अनुभव करते हैं कि कभी मन बहुत अच्छा लगता है कभी सुख के लिए नीचे उतर आता है तो कितना कठिन है यही सब मानो हमारे जीवन में यही साधना जो हम कहते हैं साधना होती है यही इनका आपस में जो संघर्ष है उस संघर्ष को हम ऊर्धति देने की चेष्टा ही साधना है ऐसी अवस्था में जब श्री राम कृष्ण देवते देव कहते हैं कि नारदी भक्ति ही सहज उपाय है इसका क्या अर्थ है नारदी भक्ति अर्थात ईश्वर से वैसा प्रेम जैसे प्रेम का अनुभव हमें संसार में हमें तो जीवन में अनुभव होता है संसार में अनुभव होता है हम कोई बहुत अच्छा दृश्य देखकर कर आए कोई तीर्थ देखकर कर आए कोई कोई सुंदर मानवा किसी की बातें सुन के आए बहुत अच्छा लगता है हम चुपचाप उसके बाद शांत बैठकर उसका चिंतन करते हैं और यह चिंतन जो है जब ईश्वर के संबंध में होता है तीर्थ हम जाते हैं तो वहाँ ईश्वर की ही बातें सुनते हैं दर्शन करते हैं चाहे वह रूप के रूप में हो साकार रूप में हो आकर हम उसका मनन करते हैं चिंतन करते हैं तो यह मानो शांत भाव से भक्ति हो जाती है यह हम सबका आपका अनुभव भी है उसी प्रकार किसी के प्रति हमारा मानो आदर भाव हो हम उसकी सेवा करते हैं मानो एक जैसे अनुगत सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है इसी को यदि हम ईश्वर को अपना मानो स्वामी मान लें और उनकी सेवा करें यह भाव बनाकर कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं मैं उनका दास हूं यही दासी भाव कहलाता है उसी प्रकार से हमारे जीवन में मित्र होते हमारे मित्रों से हमारा कितना लगाव होता है तो हम यदि ईश्वर को भी अपना मित्र बना लें सखा बना लें तो यह सख्य भाव बन जाता है उसी प्रकार अपने छोटे से शिशु के प्रति बच्चे के प्रति हमारा कितना वात्सल्य प्रेम होता है तो हम कत्ना करें ईश्वर भी वैसा ही छोटा सा शिशु है हमारे सामने तो सहज प्रेम जैसा हमारे बच्चे के प्रति होता है वैसे ईश्वर के प्रति यही वात्सल्य भाव है उसी प्रकार से पत्नी का पति के प्रति कैसा प्रेम होता है कैसा खिंचाव होता है यही भाव लेकर यदि ईश्वर को कल्पना करें कि वह हमारा पति है स्वामी है तो यही मधुर भाव की साधना होती है पर प्रश्न उठता है ठीक है हम अपनी तरफ से तो ये सब भाव लेकर ईश्वर का चिंतन करें पर ईश्वर इसे स्वीकार करता है करेगा कि नहीं अब कैसे ईश्वर के पास तो कोई टेलीफोन नहीं है और हमारे पास भी कोई नंबर नहीं है क्या हम ईश्वर से बात करके फोन करके पूछ लें कि भाई आप हमारे आया प्रेम स्वीकार करते हैं कि नहीं तो इसी को दिखाने के लिए ऐसे महापुरुषों का मानो आविर्भाव होता है जिन्हें हम अवतार बोलते इसीलिए आप देखें भगवान राम का जीवन भगवान राम के जीवन में आप देखेंगे शांत भाव की भी बा, बात दिखाई देती है जब ये वन में जाते हैं तो कितने ऋषि लोग ईश्वर का चिंतन करते हुए भगवान राम को मानो उनका प्रति व प्रेम दिखाते हैं आदर दिखाते हैं वे सब शांत भाव की साधना करते हैं और दास्य भाव तो हमें वहाँ पर मानो सारे रामायण में ही दिखाई देता है हनुमान जी तो उसके आदर्श स्वरूप हैं यहाँ तक कि श्रीराम के साथी में उनके भाई सब उनको अपना स्वामी ही मानते हैं सब दास्य मानो यह दास्य भाव श्रीराम के जीवन में हमें दिखाई देता है और श्रीराम मानो उस भाव के अनुरूप अपना स्नेह भी उनके प्रति प्रकट करते हैं। मानो ईश्वर अवतार होकर यह मानव दिखाता है कि तुम इस प्रकार से मुझे यदि प्रेम करोगे तो मैं उसे स्वीकार करूंगा परंतु हमारा यश ईश्वर श्री राम को व्यवहार में आप देखें श्री राम बहुत मर्यादित है श्री राम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है अर्थात व्यवहार में हमें शांत रहना चाहिए शांत भाव ही हमारे व्यवहार में मानो एक संतुलन देगा और उसी प्रकार से दास्य भाव भी हमारे जीवन में संतुलन देगा मर्यादित रखेगा पर हम देह से तो सब कर सकते हैं पर मन तो सब सब समय उस प्रकार से संतुलित नहीं रहता मन को कैसे हम संतुलित करें और उसीलिए मन ही मन यदि हमारा उपद्रव करता है तो मन में चिंतन करें वही शक्य भाव का या वात्सल्य भाव का या फिर मधुर भाव का इसीलिए भगवान कृष्ण के जीवन में आप देखेंगे ये भाव दिखाई देते हैं और उस भाव को स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं उनके जीवन में तो हम देखते हैं माँ यशोदा और सब वहाँ के जो ऐसी गोपियाँ थी वे तो वात्सल्य भाव से भगवान कृष्ण को प्रेम करती थे और वे भी उसी प्रकार से लीला करते छोटे बच्चे फिर अपने सखा देव के साथ गोप के साथ वे सखा रूप में भी खेलते हैं सब प्रकार से खेल करते हैं और गोपियों के साथ तो वह मधुर लीला है मानो या मन को ईश्वर की ओर लगाने की लीला ये चिंतन है इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम आ गया श्री राम कृष्ण देव के जीवन को देखें तो उन्होंने ये सब भावों की साधना की इन सब भावों की साधना करके उन्होंने इस भावों के अनुरूप मानो ईश्वर का व अनुभव भी किया था परंतु उनको सबसे जो प्रिय भाव था वह था ईश्वर को मां के रूप और यह भाव उनको पैतृक परंपरा से नहीं मिला था उनके पिता तो रघुवीर के भक्त थे गांव में भी शिव इत्यादि की पूजा होती थी और आप सब जानते भी हैं जब आप उनके जीवन से परिचित हैं इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा पहले पहले जब वहां पर दक्षिणेश्वर में वे जाते हैं अपने भाई के साथ बड़े भाई के साथ तो वहां प्रसाद भी नहीं लेते वहां का क्योंकि उनके पिता बहुत संस्कारी ब्राह्मण थे उनकी वह संस्कार उनके भीतर भी थे उस समय क्योंकि रानी रासमणि निम्न जाति की थी उन्होंने वह मंदिर बनाया था इसलिए वे भिक्षा लेने में वहाँ का प्रसाद लेने में भी संकुचित मानो यह उनकी मनस्थिति धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि माँ ने ही उन्हें लिया और मानो अन्नगत प्राण उनका मात्रगत प्राण और इस प्रकार से धीरे धीरे हम देखते हैं कि उनके जीवन में अब उनकी जीवन की अनुभूति भी पहली कल थोड़ी चर्चा भी आपके सामने की थी कि माँ के ही माध्यम से उन्होंने उस ब्रह्म की अनुभूति की और उसके बाद तो छोटे से शिशु के समान सब समय वे माँ के ऊपर ही निर्भर रहते थे जब भी कोई नए आध्यात्मिक साधना करते साधना के बाद जब उनको जब सिद्धि मिल जाती तो जैसे छोटा बच्चा कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिल जाए या कुछ ही मिल जाए तो दौड़ के बजा कर अपनी माँ को बतलाता है वैसे ही श्री राम कृष्ण देव वहाँ जगन माता के मंदिर में जाकर मानो माँ को सब कुछ बतलाते थे बाद में भी हम पढ़ते हैं जब भक्त लोग उनके पास जाने लगे तो कई बार श्री राम देव को कुछ ऐसा कुछ समस्या हुई कोई प्रश्न किसी ने कुछ किया कुछ कहा तो वे समाधान के लिए माँ के मंदिर में जाते थे और माँ से पूछते थे कि ऐसा कहा और माँ उसका क्या उत्तर देती थी वो तो श्री राम देव आके फिर बतलाते थे, थे। अब वहाँ श्री राम कृष्ण देव को तो माँ से बोलते हुए सभी ने सुना होगा जो वहाँ रहते थे पर माँ ने श्री राम कृष्ण देव को क्या बोला ये तो किसी ने सुना नहीं हुआ हमें तो कहीं लिखा हुआ ऐसा नहीं पढ़ा हमने तो माँ क्या स्वीकार करती थी माँ क्या उनको बोलती थी यह प्रश्न हमारे भीतर जागता है तो श्री रामकृष्ण देव क्योंकि बहुत से ऐसे धर्म है जहां ईश्वर की मां के ईश्वर नारी के रूप में कल्पना ही नहीं कर सकते तो यहां पर ईश्वर को यदि हम नारी के रूप में कल्पना करें माने तो क्या ईश्वर नाराज नहीं होगा कई धर्मों में तो यदि हम ऐसी बात करें तो ईश्वर उनका ईश्वर नाराज हो जाएगा तो यह प्रश्न जब हमारे भीतर आता है तब इसका समाधान कहाँ हो और इसीलिए हम देखते हैं कि बाद में श्री राम कृष्ण देव मां शारदा के साथ उनका जो संबंध दिखाई देता है क्योंकि श्री राम कृष्ण देव का जो विवाह हुआ विवाह तो है ही आप सब जानते हैं और विवाह हुआ जब उनने वह अनुभूति कर ली थी उसके बाद हुआ और विवाह भी ऐसा हुआ कि मानो पहले से ही उन्हें सूचित किया संकेत दिया कि कहाँ पर उनकी वह भाभी पत्नी है तो आजकल का लव मैरिज टाइप का तो नहीं था जानते भी नहीं थे मानो वहां पर एक पूर्व निर्दिष्ट एक कुछ ऐसा संकेत मिलता है और फिर श्री राम देव की वा आराधना जो आज हमने पूजा करते हुए आरंभ की पूजा जो माँ की उन्होंने की पति पत्नी का जो संबंध होता है वहां मानव एक जैविक मातृत्व प्रदान करता है पति पत्नी का श्री राम कृष्ण देव और माँ एक अन्य भूमि में थे मानो वाह उस आध्यात्मिकता की उच्च भूमि में जहां देह का कोई संबंध नहीं मानो उस आनंद कोश के ऊपर की अवस्था की कल्पना करे वहां पर मानो श्री रामकृष्ण देव मां शारदा के भीतर दैवी मातृत्व प्रदान कर और श्री रामकृष्ण देव क्या यह जो दैवी मातृत्व का प्रकाश बाद में धीरे धीरे प्रकाशित होता है माँ सहजी उस समय वह तो और भी ग्रामीण महिला थीं पढ़ी लिखी तो थी ही नहीं संकोचित सब समय मर्यादा उन्होंने जीवन में रखी और इसलिए भी सहज ही मानो जैसे ईश्वर सहज ही हमारे सामने नहीं आना चाहता वैसे ही माँ भी सहजी मानो प्रकट नहीं होना चाहती थी पर धीरे धीरे श्री राम कृष्ण देव इस दृष्टि से आप विचार करके पढ़ेंगे माँ के जीवन को मैं एक दृष्टि दे रहा हूँ बाकी विस्तार में जाऊंगा नहीं कि श्री राम कृष्ण देव इस प्रकार से मानो हमारे सामने इस युग के लिए एक बहुत ही अनुकूल भाव सहज भाव ईश्वर को प्रेम करने का दिखा रहे श्री राम कृष्ण देव और मां शारदा के जीवन की इस लीला को सृष्टि से देखें क्योंकि कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि ठीक है विभिन्न भाव हैं पर हम तो अद्वैत के भाव में डूबना चाहते हैं और अद्वैत के भाव में डूबना चाहे मानो ईश्वर के साथ एक होना चाहे तो इसके लिए तो मधुर भाव सबसे उत्कृष्ट है पर मधुर भाव कितना कठिन है उसका चिंतन करना भी आज के युग में हमारे लिए कितना कठिन है वर्णन करना तो बहुत कठिन ही है क्योंकि हमारा मन तरह, तरह की वासनाओं से कलुषित है इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि गोपियों के प्रेम को समझने के लिए काम गंध शून्य होना चाहिए मानो कितनी कठिन अवस्था है परंतु ईश्वर को मातृभाव से मानो भक्ति करने में कितना सहज है उसका सोचना भी सहज है उसका वर्णन करना भी कितना आनंददायक है कल्पना करें एक छोटा सा बच्चा है दौड़ के अपनी माँ के पास आ वह कहाँ बैठेगा माँ की गोद में एकदम चिपट जाएगा माँ भी उसको मानो आनंद से उसको अपने गोद में लिपट लिपट लेती हैं उसका आलिंगन करती हैं उसका चुंबन करती हैं उसको कितना स्नेह करती है मानो इस वर्णन में भी कितना सात्विक आनंद हमारे जीवन में आ जाता है कितना सहज भाव है पर प्रश्न उठता है कि क्या इस भाव से वह अद्वैत की अवस्था मिलेगी क्या एक दिन एक वेदांती पंडित श्री राम देव के पास आए तो श्री राम कृष्ण देव ने उनका बड़ा स्वागत किया सत्कार किया और कहा भाई तुम तो अच्छे ज्ञाता हो वेदांत के थोड़ा मुझे वेदांत के बारे में बतला तो करीब एक घंटे तक पंडित जी ने बहुत अच्छे सुंदर विस्तृत रूप से वही द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत सब अद्वैत सब बातें इनको बतलाई उसके बाद श्री राम कृष्ण देव उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं तो हमने बहुत अच्छा बतलाया बहुत अच्छा पर जानते हो मेरा भाव क्या है मेरा भाव है मैं हूँ और मां मुझे तुम्हारा ये ध्याता ध्यान दे और ज्ञाता ज्ञ ये सब उतना अच्छा नहीं लगता मुझे तो लगता है कि मैं हूँ और माँ मानो यही भाव मुझे अच्छा लगता है मानो ये हमारे इस युग के लिए भी मानो सहज बता रहे हैं अब प्रश्न उठता है कि इसमें क्या वह अद्वैत के अनुभूति का भाव आ सकता है क्या अब कल्पना करें एक बच्चा बड़ा युवक अपनी माँ के पास जाता है तो माँ के पास जाकर वो कहाँ बैठेगा एक कुर्सी खींचेगा पास में जाकर बैठेगा पूछेगा माँ कैसी हो क्या है बातें करेगा मानो जब हमारे भीतर में जीवत्व का स्थूल भाव अहंकार प्रबल रहता है तो हमारी द्वैत की स्थिति बनी रहती है ईश्वर से हमारा एक दूरत्व का भाव बना रहता है और कल्पना करें एक छोटा बच्चा जाता है तो कहाँ बैठेगा कुर्सी खींच के जाके सीधा माँ की गोद में बैठ जाएगा मानो हम माँ के साथ एक होना चाहता है वो मानो जब हमारे जीवन का वह अहंकार धीरे धीरे खुलने लगता है कम होने लगता है तो हमारी ईश्वर से दूरत्व की कमी हो जाती है धीरे धीरे मानो ईश्वर ऐसा लगता है हमारे समीप है इससे और आगे की कल्पना करें जब माँ की गर्भ में बच्चा रहता है तब तो उसका अलग अस्तित्व तो रहता है फिर भी मां के साथ एक ही है मानो मां का ही अंश मां के साथ है अंश अंश ही एक है यही तो विशिष्ट द्वैत भाव समझ लीजिए या जीवात्म भाव जैसा कल मैंने बताया था आपको हम जब जीव की कल्पना करते हैं मानो ईश्वर के अंश है यह कल्पना हमारे भीतर आती है और इससे भी परे कल्पना करें कि माँ के गर्भ में आने के पूर्व वह कहाँ था मानो पिता के वीर्य में था मानो वह विराट उस ब्रह्म के साथ एक था मानो अद्वैत की वह अवस्था इसलिए माँ और मैं हूँ यह जो भाव है यह धीरे धीरे मानव उस अद्वैत की अवस्था में ले जाता है और कितना सहज भाव है बाकी सब भावों में आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि पहले मैं शुद्ध हो जाऊँ तब मैं इस भाव को अपनाऊं, जैसे आपको अपने किसी मित्र से स्वामी के पास जाना है सेवा करना है तो आप गंदे वस्त्रों में यदि जाएंगे तो स्वामी आपको स्वीकार करेगा मानो वहाँ भी आपको किसी प्रकार से अपने आप को परिष्कार करके साफ सुथरा होकर जाना पड़ता है अपने मित्रों से भी यदि आप मिलने जाएं तो वहाँ भी आप थोड़ा सा साफ सुथरे कपड़े अच्छे पहन के जाएंगे उसी प्रकार से बच्चे को भी आप लेना चाहें तो बच्चे के साथ भी वैसा ही आप जिससे बच्चा स्वस्थ रहे और पति के पास तो श्रृंगार करके ही जाते हैं लोग मानो यह सब में एक प्रकार से पहले शुद्ध होकर जाने का भाव बना है जैसे मंदिर है मंदिर में आप गर्भ मंदिर में यदि जाना चाहें तो आपको पुजारी प्रवेश करने नहीं देगा बोलेगा जाइए पहले नहा कर अच्छे साफ धुले हुए वस्त्र पहन के आइए तब आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं गर्भ मंदिर में परंतु यदि गंगा के भीतर आप प्रवेश करना चाहें गंगा माता में तो क्या आप घर से नहा के जाते हैं क्या जा? मानो जैसे आप हैं वैसे ही प्रवेश करते हैं और गंगा आपको पवित्र कर देती है। मां के जीवन की अनेक घटनाएं आप देखेंगे ऐसी तो इसलिए जो भाव है मानो यह अद्वैत तो भाव भी है और साथ ही कितना सरल शुद्ध भाव है मानो इस भाव में हमारा प्रयास काम होता है माँ ही मानो हमें शुद्ध करती जाती है मा बोलती भी थी मैंने तो तुम लोग कुछ नहीं किया तुम्हारे थोड़ी बहुत ये सेवा करने का मुझे जो अवसर मिल रहा है मानो यह ईश्वर हमें आश्वासन देता है और बाकी भाव में यह भी आप देखेंगे कि दूसरे भाव में एकांत में जाने की इच्छा होती क्योंकि आपके लिए अनुकूल वातावरण ना हो तो आपको लगेगा कि मेरा भाव ठीक ठीक टिकेगा थीक नहीं इसलिए आप दूसरों से अलग होकर जाना चाहते कहीं एकांत में साधना की बात करें पर माँ का भाव ऐसा है कि इसमें माँ जैसे श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे चंदा मामा सबका मामा है यानी परिवार में सबका मामा है वैसे ही माँ सबकी मामा है या हमारी दादी की भी माँ है हमारी भी माँ है सबकी माँ है और इसलिए सारा परिवार मानों एक साथ मिलके माँ का व चिंतन कर सकता है माँ का व भाव अपना सकता है इसलिए परिवार छोड़कर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें सारा परिवार एक प्रकार से मातृमय हो जाता है मातृभाव हो और इस के लिए कितना अच्छा यह उपाय भी है सहज उपाय दिखाई देता इस प्रकार से यह श्री राम देव मानो वह जो भाव कि ईश्वर को यदि हम माता के रूप में यदि उनकी आराधना करें भक्ति करें तो वह उसे स्वीकार करेगा या नहीं वैसे तो आप पढ़ेंगे तो देखेंगे श्री राम कृष्ण देव के भी जो उनके भक्त थे विशेषकर युवक भक्त जो थे उन्हें तो कई बार ऐसा लगता था श्री राम कृष्ण देव उनकी माँ है और श्री राम कृष्ण देव भी उन्हें ऐसा ही स्नेह करते थे जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को करती परंतु यदि ठीक ठीक अभिनय करना हो तो नारी पात्र का अभिनय नारी ही ठीक कर सके अर्थात माता का ठीक ठीक अभिनय यदि ईश्वर को करना हो तो मात्र रूप में ही उसे आना होगा और इसीलिए श्री राम कृष्ण और माँ शारदा की यदि लीला देखें तो श्री राम कृष्ण देव के बार बार कहते हैं कि मैंने जो किया उससे ज्यादा तुमको करना होगा और इस समय प्राय अवतारी महापुरुषों के पहले ही उनकी लीला संगनी चली जाती हैं परंतु इस समय मानो माँ का रोल ज्यादा अधिक प्रमिनेंट है इसलिए माँ को अधिक दिन तक रहना भी पड़ा और माँ का वर जो मानव स्वरूप इस दृष्टि से आप लोग विचार करें उनकी जीवनी को पढ़ें तो आप निश्चय ही हमें एक नया आलोक मिलता है नई शांति मिलती है और हमारे जीवन में मानव एक प्रकार से सहजता आती है क्योंकि माँ का यदि आप आप लोग तो अधिकांश परिवार पाले हैं जानते हैं माँ के पास बच्चा मर्यादा भी सीखता है और प्रेम भी सीखता है मानो वह जो लीला मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमिका है और भगवान कृष्ण की वह जो लीला पुरुषोत्तम की भूमिका है दोनों ही माँ के जीवन में मिल जाते हैं माँ मर्यादित भी करती हैं व्यवहार को भी यदि कोई मर्यादित करे तो माँ उसको ठीक कर देती है और प्रेम तो करती ही चाहे वह उसमें कोई भेद नहीं आप देखेंगे कि उनके जीवन में कोई भेद नहीं वो तो प्रसिद्ध अमज वाली बात तो आप सब जानते ही हैं मानो ईश्वर दैवी मातृत्व की बात इसीलिए है कि वहाँ पर जीव मात्र मानो ईश्वर का सर की संतान और इसीलिए सभी वहां पर चाहे वह कोई भी वर्ण का हो कोई भी जाति का हो सभी के भीतर मातृत्व का व प्रकाश माँ के भीतर दिखाई देता आज भी विदेश की बहुत सी महिलाएं जो आती हैं माँ के जीवन से अधिक प्रभावित हो जाती है इस प्रकार से माँ का जीवन मानो यह हमारे सामने दिखाने के लिए है कि ईश्वर को यदि हम माँ के रूप में प्रेम करें तो वह उसे स्वीकार करता है और इसी दृष्टि से आप माँ के जीवन को और माँ को अपनाने के लिए मानो और श्री राम कृष्ण देव तो मानो के जीवन में हम दिखाते हैं वे श्री राम देव की माँ को कैसे ईश्वर को माँ के रूप में कैसे हम प्रेम करें आप लोगों ने तो पढ़ा होगा आज तो उनकी जन्मदिथि भी है अखंडानंद जी महाराज वे तो छोटे से युवक थे उस समय जब श्री राम देव के पास गए थे श्री राम देव उनसे बार बार कहते थे अरे ईश्वर से प्रेम कर ईश्वर को पाने की चेष्टा कर एक दिन उन्होंने पूछा कि कैसे ईश्वर को प्रेम करूं तो श्री राम कृष्ण देव अपनी खाट में बैठ गए अब जैसे छोटा बच्चा माँ के लिए भी लगता है जोर जोर से मानो रोता है प्याकुल होता है माँ को पुकारता है मानो ठीक उसी प्रकार से हुए रोते हुए आलुक आ, मानो यह एक प्रकार से व्याकुल होते हुए उनको दिखाते हैं अखंडानंद जी को कि तू माँ के लिए ईश्वर के लिए ऐसा ही प्रेम कर मानो यह जो व्याकुलता है यही सबसे बड़ा साधन है ईश्वर से प्रेम करने का ईश्वर को पाने का जीवन में व्याकुलता होनी चाहिए और यह अनुभव माँ के प्रति मेरा ख्याल से कोई बिरला ही होगा जिसने बचपन में एक जन्म के समय माँ का वियोग हो गया हो उसे ना हुआ हो पर बाकी सभी को यह अनुभव होता है माँ के प्रेम का तो जो नारदी भक्ति बोलते हैं तो वहां पर अनुभव वाले प्रेम की बात है तो यह प्रेम का अनुभव तो किसको नहीं हुआ किस जाति वाले को नहीं हुआ किस वर्ण वाले को नहीं हुआ किस देश वाले को नहीं हुआ बल्कि पशु पक्षियों में भी मानो उन बच्चों को उस माँ का प्रेम का आस्वादन मिलता है मानव यह अनुभव हमारे बचपन का अनुभव है ऐसा जीवन का प्रथम अनुभव है और इस अनुभव के आधार पर हम यदि ईश्वर को प्रेम करें चाहें इसी को दिखाने के लिए मानो यह माँ की माँ का आवरण है माँ का इस रूप में ईश्वर का आगमन और कितना ऐश्वर्य छुपा के आती है बच्चे के सामने माँ कितनी भी बड़ी हो पर वह ऐश्वर्य नहीं चाहता वह तो प्रेम चाहता है और इसीलिए इस लीला में आप देखेंगे माँ का ऐश्वर्य छुपा कर आई है रूप श्री रामकृष्ण जीव तो कहते हैं है वह रूप छुपा कर आई जिसे किसी प्रकार से मन के किसी में विकार भी ना हो मानो इतना सहज और कितने परिवार ऐसे परिवार से आई कि वहां गरीब अमीर सभी लोग पहुँच सकते मानो ईश्वर ऐसा है जो सबके पहुँच में है और ऐसे मानव ईश्वर को प्रेम करने का यह सहज उपाय इस कलयुग में इसीलिए श्री कृष्ण देव कहते हैं नारदी भक्ति सूत्र मानव दिखा रहे हैं कि ईश्वर को यदि हम इस युग में पाना चाहते हैं प्रेम करना चाहते हैं और अपने जीवन में अपने दुखों का नाश करना चाहते हैं जैसा वैदिक ऋषि कहते हैं तो ईश्वर को माँ के रूप में प्रेम करने की मानो वह जो बात जो हमारे सामने ईश्वर को पाने का सहज उपाय मानव इस लीला में श्री राम देव और माँ शारदा के जीवन में हमें दिखाई देता है माँ हम सबका प्रेम स्वीकार करें और हमें प्रेरणा दे कि हम भी वैसा ही प्रेम जैसे श्री राम देव को माँ ने खींच लिया हमको भी आप माँ खींच लें ऐसा अपने प्रेम में इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम